चुप पीत चुका उसे भूल जाओ उस आदमी की कहानी जिसे घर के काम से प्यार था वा गैग मेरे किसान पुर्वजों को समर्पित यह एक पुरानी कहानी है जब मैं छोटी बच्ची थी तब मेरी दादी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी जब दादी छोटी थी तब उनके दादाजी ने उन्हें यह कहानी सुनाई थी उनके दादाजी को यह कहानी बचपन में उनकी माँ ने बोहेमिया में सुनाई थी उन्होंने यह कहानी कहाँ सुनी यह मुझे पता नहीं पर असल में यह बहुत पुरानी कहानी है मेरी दादी ने मुझे यह कहानी इस तरह सुनाई उसका नाम है जो बीत चुका उसे भूल जाओ उस आदमी का नाम फ्रिजल था उसकी पत्नी का नाम था उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम था काइंडली उनके कुत्ते का नाम था स्पिट्स उनकी एक गाय दो बकरियां तीन सुअर और एक दर्जन पत्थके थी यह उनकी कुल संपत्ति थी वो जमीन के एक टुकड़े पर रहते थे और उसी जमीन पर काम करते थे फ्रिजल जमीन की जुताई करता बीज बोता और खरपत साफ करता वो घास काट कर उसे धूप में सुखा और फिर उसके ढेर बनाकर रखता था हर दिन फ्रिजल को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी दूसरी ओर लीजी, लीजी घर साफ करती सूप बनाती दूध के मक्खन निकालती खलियन की खलिहान की सफाई करती और छोटी बच्ची की देखभाल करती लेसी भी दिन भर खूब मेहनत करती थी दोनों बड़ी मेहनत करते थे पर फ्रिजल को लगता था कि वो अपनी पत्नी से ज़्यादा मेहनत करता है शाम को जब वो खेत से घर लौटता तो सबसे पहले वो अपने चेहरे को एक बड़े लाल रुमाल से पोंछता और फिर कहता आज बाहर कितनी गर्मी थी और मुझे कितना कठिन काम करना पड़ा है लेसी तुम्हें कुछ अंदाजा नहीं है कि आदमी को दिन में कितना काम करना पड़ता है उसके मुकाबले तुम्हारा काम बहुत कम और आसान है घर का काम भी आसान नहीं होता लेसी ने कहा घर का काम एकदम आसान होता है फ्रिजल चिल्लाए थोड़ा सा इधर उधर चली कुछ छोटा मोटा काम कर लिया बस हो गया घर का काम मेहनत का नहीं होता नए फ्रिजर घर का काम इतना आसान नहीं है लेसी ने दोबारा कहा देखो कल हम हम अपने अपने काम की अदला बदली करेंगे तुम मेरा काम करना मैं तुम्हारा काम करूंगी मैं खेत में जाकर घास काटूंगी और तुम घर में रहकर झुटपुट काम करना अगर तुम तैयार हो तो कल हम अपने रोल बदल सकते हैं फ्रिजल को बात अच्छी लगी उसे लगा वो घास में लेटा रहेगा और उनकी छोटी बेटी काइंडली वहाँ धूप में खिलती रहेगी इससे आसान भला क्या हो सकता है उसने सोचा फिर बाद में वो दही बिलो कर निकालेगा बाद में वो कुछ सूप बनाएगा और थोड़ा खाना भी यह सब काम आसान होगा और वो जरूर रोल अदला बदली करना चाहेगा अगले दिन लेसी ने सुबह कुछ भी समय बेकार नहीं किया उसने एक हाथ में पानी का लोटा उठाया और दूसरे कंधे पर घास काटने का आशियां रखा उस समय फ्रिजल कहाँ था वो किचन में अपने लिए लजीज नाश्ता यानी पकड़े तल रहा था वो हैंडल वाली कढ़ाई को आग के ऊपर पकड़े था जिसमें गर्म तेल में पकौड़े तल रहे थे फ्रिजल अपने विचारों में खोया था इसके बाद में एक गिला सेब का रस पीऊंगा वो उसके बारे में सोच रहा था गर्मा पकौड़ों के साथ सेब का रस पीने में कितना मजा आएगा फिर उसके बारे में तुरंत अमल करने निकला फ्रिजल ने आग के पास कढ़ाई रखी और फिर सेब के रस को लेने नीचे तहखाने में गया। वहाँ पर एक ड्रम में सेब का रस रखा था उसने ड्रम का ढक्कन खोला और सेब के रस को अपने मग में भरते हुए देखा। मग में से झाग उठ रहे थे उन्हें देखने में फ्रिजल को बड़ा मजा आ रहा था अरे किचन किचन में से वो क्या आवाज आ रही थी क्या कुत्ता पकड़े खा रहा था बिल्कुल सही जब फ्रिजर किचन में पहुंचा तब कुत्ता कुछ पकौड़े मुंह में दबाए किचन के दरवाजे के बाहर भाग रहा था फ्रिजर ने कुत्ते को कई बार पुकारा रुको रुको पर कुत्ता रुका नहीं फ्रिजल दौड़ा स्पीड्स भी दौड़ा फ्रिजल तेज दौड़ा स्पीड्स उससे भी तेज दौड़ा नतीजा क्या हुआ फ्रिजल रेस में हार गया और कुत्ते को पकड़ नहीं पाया चलो छोड़ो जो बीत चुका उसे भूल जाओ फ्रिजल ने अपने कंधे उछकाते हुए कहा फिर वो वापिस आया और उसने बड़े लाल रूमाल से अपना मुँह पोछा पर इस बीच सेब के रज रस का क्या हुआ क्या उसने सेब के रस के ड्रम का ढक्कन वापिस लगाया था न वो ढक्कन लगाना भूल गया था क्योंकि ड्रम का ढक्कन अभी भी उसके हाथ में ही था बड़ी तेजी से फ्रिजल तयखाने में वापस दौड़ा पर तब तक बहुत तबाही हो चुकी थी उसका छोटा मक तो सेब के रस से कब का भर चुका था पर पूरा तहखाना भी सेब के रस से भर गया था फ्रिजल की गलती ने तयखाने को सेब के रस से भर दिया था फिर उसने हताश होकर कहा जो बीत चुका उसे भूल जाओ पर अब वक्त था क्रीम को बिलो कर मक्खन निकालने का फ्रिजल ने एक बाल्टी में क्रीम भरी और फिर वो उससे पेड़ के नीचे ले गया वहां उसने पूरे जोर से क्रीम को मतना शुरू किया पास ही में फूलों की कैरी में उसकी बेटी काइंडली खेल रही थी आसमान नीला था और सूरज की सुनहरी किरणें फूलों और घास पर थिरक रही थी मौसम तो बड़ा सुहाना है फ्रिजल ने सोचा अब मैं अपने थके पौरों को पैरों को कुछ आराम दे सकता हूँ जरा रुको पर गाय का क्या हुआ उसके बारे में तो फ्रिजल बिल्कुल भूल ही गया था सुबह से बिचारी गाय ने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था फिर लंबे डग भरता हुआ फ्रिजल एक बाल्टी पानी लेकर गाय के पास दौड़ा बेचारी गाय वाकई में बहुत प्यासी थी प्यास के मारे उसकी जीब मुंह से बाहर लटक रही थी कोई भी देखकर बता सकता था कि गाय बहुत भूखी भी थी इसलिए फ्रिजल गाय को खलिहान से हरी घास के मैदान में ले गया पर रुको उससे अपनी बेटी कैंडी का भी तो ख्याल रखना था अगर वो बाहर मैदान में गाय को लाया तो फिर कैंडी को कौन देखेगा इसलिए फ्रिजल ने गाय को मैदान में नहीं लाने का निर्णय लिया उसने गाय को छत पर रखने की सोची हाँ छत पर छत पर क्यों क्योंकि फ्रिजल के घर की छत पर हरी घास होगी थी छत पर जंगली फूल भी खिरे थे गाय को छत पर ले जाना उतना मुश्किल नहीं था जितना तुम सोच रहे हो फ्रिजर का मकान एक छोटे से टीले से सट लगा था इसलिए गाय को थोड़ा ढलान चढ़ाकर छत पर ले जाना कोई मुश्किल काम नहीं था फ्रिजर ने जल्दी ही गाय को घास चरने छत पर छोड़ दिया गाय को भी छत के ऊपर अच्छा लगा और वो वहाँ की मुलायम हरी घास खाने लगी इसलिए फिर फ्रिजर मक्खन निकालने के लिए वापस लौटा वहाँ उसने देखा कि उसकी बेटी कैंडी मक्खन निकालने वाले बड़े बर्तन पर चढ़ रही थी और वो बर्तन एक और झुक रहा था फिर बर्तन गिरा और सारी क्रीम हरी घास में बह गई ने अपनी बेटी को उठाया और उसे सूखने के लिए सूरज में रखा अब तक सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था लगभग दोपहर हो चुकी थी जल्दी उसकी पत्नी देशी खाने के लिए घर आएगी यह सोचकर फ्रिजल तेजी से बगीचे की तरफ बढ़ा वहां उसने कुछ आलू प्याज गाजर और पत्ता गोभी सेम सलगम आदि सब्जियां थोड़ी मैं थोड़ी थोड़ी सभी सब्जियां डालूंगा उससे बहुत स्वादिष्ट चूप बनेगा फ्रिजल ने कहा किचन में जाते समय उसके दोनों हाथों दोनों हाथ सब्जियों से भरे थे इसलिए वो बगीचे का गेट भी बंद नहीं कर पाया फिर वो किचन की बेंच पर बैठकर सब्जियों को छीलने और काटने लगा वो बड़े मोटे मोटे छिलके उतार रहा था तभी ऊपर से बहुत जोर की आवाज आई उसे सुनकर फ्रिजल एकदम कूदा अरे वो गाय तो छत से फिसल कर नीचे आ रही है अगर वो नीचे गिरी तो जरूर उसकी गर्दन टूट जाएगी उसके बाद फ्रिजल छत पर एक मोटी रस्सी लेकर गया अब ध्यान से सुनो और मैं बताऊँगी कि फ्रिजल ने रस्सी से क्या किया उसने रस्सी को गाय के पेट पर चारों तरफ बांधा उस रस्सी के दूसरे सिरे को उसने चिमनी से नीचे लटकाया फिर वो कमरे में जाकर चिमनी वाले सिरे को जोरों से खींचने लगा उसके बाद फिर उसने उस सिरे को अपनी कमर में कसकर बांध लिया सच में उसने वही किया अरे वाह उसने बाद में कहा उसने बाद में कहा कम से कम अब गाय छत के नीचे तो नहीं गिरेगी फिर वो अपना काम करते करते सीटी बजाता रहा उसने चूल्हे में कुछ लकड़ियाँ डाली और फिर उनके ऊपर एक बड़ा बर्तन रखा कोई बात नहीं उसने कहा चलो अंत में चीजें ठीक ठाक चल रही हैं जल्दी हमें अच्छा सूप पीने को मिलेगा अब मैं बर्तन में सब्जियाँ डालूंगा फ्रिजल ने वही किया फिर उसमें कुछ, कुछ मसाला और नमक डालूँगा फ्रिजल ने वो किया फिर अंत में मैं आग जलाऊँगा और वो चूल्हे की आग कभी नहीं जला पाया क्योंकि तभी वो गाय छत से फिसल गई और फ्रिजल चिमनी में खिंचकर चला गया बेचारा फ्रिज अब वो नीचे आ सकता था और न ऊपर ही जा सकता था इसलिए वो चिमनी के बीच में लटका रहा फिर जल्द ही लियसी दोपहर का खाना खाने घर आई उसके एक हाथ में पानी का लोटा था और दूसरे कंधे पर घास काटने का हंसिया अरे वो छत से क्या लटका है गाय सच में छत से गाय लटकी थी और वो बिल्कुल अधमरी लग रही थी उसकी आंखें बाहर निकल रही थी और उसकी जीभ मुंह के बाहर लटक रही थी लियसी ने कुछ भी समय बर्बाद नहीं किया उसने अपना हंसिया लिया और झट से रस्सी को काट डाला उससे गाय फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो गई कम से कम वो जिंदा तो थी भगवान का बड़ा शुक्र था उसके बाद लेसी ने बगीचे के गेट को खुला हुआ देखा बगीचे में बकरियां, शुगर और बत्तखें सब्जी चल रहे थे सब्जियां खा खाकर उनका पेट फटने वाला था पर बगीचा पूरी तरह उजड़ गया था सब सब्जियां गायब थी लेसी कुछ आगे बढ़ी उसने आगे क्या उसे आगे क्या दिखाई दिया उसके क्रीम के बर्तन को जमीन पर उड़का हुआ पाया उसने अपनी बेटी काइंडली को धूप में पड़े देखा उसके शरीर पर सब जगह सूखी क्रीम चिपकी थी लेसी कुछ आगे बढ़ी वहाँ पर कुत्ता स्पीड्स मजे में पकौड़ों का मजा ले रहा था पकोड़े खा खा कर उसकी तबीयत खराब हो गई थी उसके बाद लेसी नीचे तबखाने में गई वहाँ पर तो सेठ के रस का पूरा ताल बना था उसके बाद लेसी किचन में घुसी पूरा फर्श सब्जियों के छिलकों से बर्तनों और लकड़ियों से भरा पड़ा था अंत में लेसी ने अलाव पर नजर डाली अरे वहाँ का सूप का बर्तन क्या कर रहा था बर्तन के मुँह में से फाफ निकल रही थी और पानी उफन बाहर गिर रहा था बर्तन में से दो हाथ पैर बाहर थरथरा रहे थे नहीं नहीं इसका क्या मतलब हो सकता है लेसी देखकर चिल्लाई उसे पता नहीं था पर जब उसने बाहर गाय की जान बचाई तो उसे घर के अंदर फ्रिजल को कुछ हुआ रस्सी कटने के बाद फ्रिजल चिमनी में सीधे नीचे गिरा और फिर चूल्हे के पास सूप के बर्तन में जाकर गिरा लेसी ने तुरंत उन दोनों हाथ पैरों को बर्तन के बाहर खींचा फ्रिजल के बालों में सब्जियां चिपकी थी फ्रिजल की जेब में पत्ता गोभी भरी थी पर कम से कम फ्रिजल जिंदा तो था यह क्या कम गनीमत थी नहीं नई फ्रिजल क्या इस तरह से घर चलाया जाता है लेसी ने पूछा प्रिय लेसी फ्रिजर बढ़ बढ़ा तुमने बिल्कुल ठीक कहा था तुम्हारा काम बिल्कुल आसान नहीं है देखो शुरू में हर एक काम थोड़ा कठिन जरूर लगता है ले ने कहा पर शायद कल तुम्हें यह काम कुछ आसान लगे नहीं नहीं फ्रिजर ने चिल्लाते हुए कहा जो बीत चुका उसे भूल जाओ अब घर के काम से तोबा तोबा कृपया प्रिय लेसी मुझे खेत के काम पर वापस जाने दो आगे से मैं कभी यह नहीं कहूँगा कि मेरा काम तुम्हारे काम से ज़्यादा कठिन है ठीक है फ्रिजर लेसीने का अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है तो फिर हम हमेशा के लिए सुख चैन की जिंदगी जी पाएंगे और फिर वैसा ही हुआ